उसकी हजार भुजाओं से समुद्र की तरंगे चूर-चूर हो गई बड़े-बड़े नाग वे मत्स्य उसमें बिलीन हो गए समुद्र के जल में फैन उभर आए समुद्र में भीषण तरंगे उठने लगी महाराज कारतिवीर अर्जुन ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया जैसे शीर सागर को देव दानवों ने मिलकर विशुब्ध किया था उस भीमकाय राजा को समुद्र में विराजमान देखकर जलजंतु को मंदराचल की आशंका हुई वे बहुत ही भयभीत हुए समुद्र में रहने वाले विषधर सर्प और उस महावीर अर्जुन को देखकर विनम्र और सीधे स्वभाव वाले बन गए जैसे साय काल में हवा रुक जाने पर केले के वर्ष खड़े रहते हैं लंका में जाकर अर्जुन ने अपने कठोर धनुष से 500 बाल छोड़कर सेना सहित रावण को महु लिया था इस प्रकार रावण को हराकर अपनी राजधानी महिसमती में लाकर उसको कैद में डाल दिया महर्षि पुलस्तके बहुत कुछ कहने पर उसने रावण को छोड़ा महावीर्य अर्जुन के धनुष की टंकार बिजली के गिरने के समान थी इतना होने पर भी महाबल साली राजा कार्तिवीर्य को जमदग्नि पुत्र परसुराम ने युद्ध भूमि में हेमताल के वन की भांति काट गिराया एक बार आदित्य देव ने त्रशना से व्याकुल होकर अर्जुन से विक्षा मांगी थी राजा ने सूर्य को सात दीपों सहित समस्त पृथ्वी का दान कर दिया राजा के बाणों में स्थित होकर सूर्य देव ने समस्त पृथ्वी पुरो तथा ग्रामों पशु शालाओं को भस्म कर दिया। उस नरपति कार्तिवीर के प्रभाव से सूर्य देव ने पृथ्वी के सभी पर्वतों व बनों को जला दिया। राजा कार्तिवीर की साहिता से सूर्य ने पृथ्वी को जलाते समय वरुण के एक पुत्र का शून्य आश्रम भी जला दिया। वरुण ने इस परम तेजस्वी गुण वाले पुत्र को प्राचीन काल में प्राप्त किया था वही पुत्र मुनिवर वशिष्ठ और आपव के नाम से प्रसिद्ध हुए अपने आश्रम को नष्ट हुआ देखकर मुनिवर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा अर्जुन को श्राप दिया कि हे hey राजा तुमने मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया है तो तुम्हारे इस दुष्कर्म कुंती पुत्र अर्जुन नष्ट करेगा वह राजा भी न होगा हे अर्जुन तुम्हारे इन भुजाओं को परशुराम काट डालेंगे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तपस्वी परशुरामजी तुम्हारा संघार करेंगे मुनीवर वशिष्ठ के साथ के कारण परशुरामजी उस सहस्त्रबाहु अर्जुन की मृत्यु के कारण बने प्राचीन काल में राजा को इस प्रकार का वरदा� उससे अधिक बलशाली के द्वारा ही होगी राजा कारतिवीर अर्जुन के सौ पुत्र थे जिनमें शूर सुरसेन वृक्षकाद वृष जमध्वज नामक पांच महायोद्धा थे ये सभी पुत्र बाण चलाने में प्रवीण बलवान ऐश्वर्यशाली थे इनकी राजधानी अवंती नगरी थी जयदवज के तालजग नाम का प्रतापी पुत्र पैदा हुआ तालजंग के सो पुत्र तालजंग गण के नाम से प्रसिद्ध हुए पराक्रमशाली उस हे वंश में उत्पन्न होने वालों के पांच गण प्रसिद्ध हैं उनके नाम इस प्रकार हैं वीर होतृ गण भोज गण, गण तथा तालजंग थे वीरहोत्र के अनंत नाम का पुत्र हुआ, अनंत के दुर्जय, दुर्जय के अभित्र दर्शन नाम पुत्र हुआ, राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के राज में लोगों का धन चोर नहीं हरण करते थे, वे अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से समस्त प्रजा का पालन करते थे, जो मनुष्य इस लोक में परम विद्वान राजा कारती वीर अर्जुन के जन्म के वर्णन का पाठ करता है या सुनता है उसकी संपत्ति नष्ट नहीं होती वह इस लोक में धन से सुखी होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है वायु पुराण का 94वां अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 95वां अध्याय प्रारंभ जामघ का वृतांत ऋषि बोले हे सूत जी महाराज कार्तवीर्य ने आपव वशिष्ठ के आश्रम को क्यों जला दिया वह राज ऋषि अर्जुन अपनी प्रजाओं का तो पालन करता था तो उसने रक्षक होने पर भी उस तपोवन को क्यों जला दिया कृपा कर इस विषय में हमें विस्तार से बतलाईए सूत जी बोले हे ऋषि गणो आदित्य ब्राह्मणों का रूप बनाकर राजा कार्तिवीर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, मैं भू का हूँ, मुझे अन्न आदि दीजिए, मैं संतोष प्राप्त करने के लिए ही आपके पास आया हूँ, मैं आदित्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा बोले, हे भगवान दिवाकर, आपको किस प्रकार का पोषण कराऊँ? जिससे आपकी संतुष्टि हो सके आपके द्वारा बताए जाने पर वैसा ही प्रबंध कर दूँगा। सूर्य बोले, हे राजन, मुझे यह समस्त स्थावर जगत का दान कर दो, उसी का भोजन करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अन्य भोजन से मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा राजा बोले, हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ मेमानव हूँ, अतः अ समस्त स्थावर जगत को नहीं जला पाऊंगा अतः आपको परिणाम है आदित्य ने कहा कि हे hey गजन मैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मैं तुम्हें ऐसे बाण दे रहा हूँ जो कभी नष्ट ना होकर तुम्हें सदा सुख प्रदान करेंगे मेरे तेज को मिलाकर वे बाण फेंके जाने पर जलने लगेंगे नरपति यह मेरे तेज के कारण मेघ और समुद्र को भी जला देगा। इसके द्वारा सब पदार्थ सूख जाएंगे और मैं उन्हें खा लूँगा। तभी मेरी असली तपती होगी। ऐसा कहकर आदित्य देव ने राजा कार्तिकेय को बाण प्रदान कर दिया। उन बाणों से अर्जुन ने समस्त स्थावर पदार्थों का जो समस्त विशाल भूमन्डल में थे, तथा ग्राम आश्रम गोष्ट नगर तपोवन सुंदरवन उपवन सबको भस्म कर दिया और तदनंतर सूर्य की परिक्रमा की सूर्य के तेज से समस्त पृथ्वी तृणों और वृक्षों से रहित होकर भस्म हो गई इसी समय महर्षि आपव एक व्रत करके 10000 वर्षों तक जल में निवास कर रहे थे वे महान तेजस्वी तपोधन आपव अपने व्रत को समाप्त करके उठे ही थे तो उन्होंने अपना आश्रम राजा अर्जुन के द्वारा बस मुहा देखा उसी समय उन्होंने कारतिवीर रे को शाप दे दिया सूत जी बोले हे hey ऋषो इसी प्रसंग में राजा क्रोष्टु के वंश का विवरण कहा जाता है सो सुनिए इस वंश में ही वृष्टि वंश के प्रवर्तक वृष्णि वृष्णि का ग्रोष्टु के पुत्र केवल ब्रजनिवान थे इसके पुत्र स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ थे सभी लोग उन्हें बहुत चाहते थे स्वाही के पुत्र राजा रशादु गानियों में अग्रगण्य थे रशादु के बड़े पुत्र प्रसूत प्रजा के बहुत प्रिय थे उन्होंने महान यज्ञों को किया था जिसमें बहुत सी दक्षिणाएं दी गई थी। उसका पुत्र चित्ररथ हुआ, जो विचित्र ढंग से पैदा हुआ था। चित्ररथ ने भी बहुत से दक्षिणा वाले यज्ञ किए। ये इसके बाद राजा शशबिंदु राज्य का अधिकारी हुआ। यह महान बलवान प्राकर्मी और अनेक पुत्रों वाला चक्रवर्ती राजा था। उसके विषय में लोग अनेक श्ल जो पुराने राजाओं की कथा में गाथा करते थे उन श्लोकों के भाव निम्न प्रकार के हैं राजा शशबिंदु के सो महान बलवान पुत्र थे जिनमें छह सबसे प्रमुख तथा महाप्रताभशाली थे इनको प्रथम गण कहते हैं इनके नाम प्रथु श्रवा था जो प्रथु यशः प्रथु धर्मा प्रथु श्र और प्रथु दाता थे सभी पुराण पृथु श्रवा के पुत्र अंतर की बड़ी प्रशंसा करते थे